श्री ष्ण लीला प्रसंग श्री रामकृष्ण देव का मानवभाव ग्रंथादि के अध्ययन किए बिना बाह्य जगत के संघर्ष से इस बालक के इंद्रिय समूह थोड़े ही दिनों के भीतर समुचित रूप से प्रस्फुटित हो उठे थे जो कुछ सत्य है प्रमाण प्रयोग के द्वारा उसे सम, समझ लूंगा जो कुछ सीखूंगा उसे कार्य रूप में परिणत करूंगा और असत्य के सिवाय संसार की किसी भी वस्तु को घृणा की दृष्टि से नहीं देखूंगा यही इस बालक के मन का मूल मंत्र था। यौवन का प्रथम विकास होते ही अद्भुत मेधा संपन्न रामकृष्ण को शिक्षा के निमित्त संस्कृत पाठशाला में भेजा गया किंतु उससे उनका वह बालक भाव समाप्त नहीं हुआ उसने सोचा कि यह कठोर परिश्रम और अध्ययन रात रात भर जागने और टीकाकार द्वारा चूसी हुई हड्डियों को फिर चूसने से क्या लाभ? क्या इसके द्वारा वस्तु हो सकता है? तुम भी इसी तरह सरल शब्द राशि से कुटिल अर्थ करने में भली भांति दक्षता प्राप्त करोगे उनकी तरह धनी व्यक्तियों की खुशामद आदि के द्वारा विदाई पूजा आदि में रुपया कमा कर तुम भी किसी प्रकार अपना जीवन यापन करते रहोगे तथा उनकी तरह शास्त्र निबद्ध सत्यों को पढ़ते पढ़ाते रहोगे किंतु चंदन की लकड़ी धोने वाले गधे की तरह अपने जीवन में उस सब का अनुभव नहीं कर पाओगे विवेक ने कहा दाल रोटी दिला देने वाली इस विद्या की आवश्यकता नहीं मानव जीवन के निगूढ़ रहस्य संबंधी संपूर्ण सत्य का जिससे अनुभव हो सकता हो ऐसी पराविद्या का अन्वेषण करो रामकृष्ण ने पढ़ना लिखना छोड़ दिया एवं आनंदमयी देवी प्रतिमा के पूजन कार्य में पूर्ण रूप से अपना चित्त संलग्न किया किंतु वहां भी शांति कहां? मन ने कहा मन ने कहा क्या सचमुच यह आनंदमयी प्रतिमा जगत जननी है अथवा यह केवल पाषाण मूर्ति है क्या यह वास्तव में भक्तिपूर्वक अर्पण किया हुआ पत्र पुष्प फल मूल आदि ग्रहण करती है क्या मानव सतमुच ही इनका कृपा कटा छिपा सब प्रकार के बंधनों से मुक्त हो दिव्य दर्शन प्राप्त करता है अथवा मानव मन में बहुत दिनों के संचित कुसंस्कारों ने केवल कोरी कल्पना द्वारा यह छायामयी मूर्ति गढ़ी है और मनुष्य अनादिकाल से स्वयं ही धोखा खाता चला आ रहा है इस समस्या को हल करने के लिए बालक के प्राण व्याकुल हो उठे तथा उनके हृदय में धीरे धीरे तीव्र वैराग्य ने आसन जमाना आरंभ कर दिया उसमें अंकुर निकल आया विवाह हो गया किंतु इस प्रश्न की मीमांसा किए बिना उनके लिए सांसारिक सुख भोग असंभव हो गया नित्य नाना प्रकार के इस प्रश्न के समाधान में ही मन लगा रहा है एवं विवाह संसार यात्रा विषय बुद्धि अर्थोपार्जन भोग सुख तथा अत्यावश्यक आहार विहार आदि सब कुछ उस समय पूर्ण रूप से निरर्थक लगने लगे इन बातों की केवल स्मृति ही रह गई सुदूर कामार्पक में श्री रामकृष्ण देव का जो बालक भाव संसारी लोगों के हंसने का विषय हुआ था वही दक्षिणेश्वर में आकर और भी उपेक्षणीय हो गया पागलपन कहाँ जाने लगा किंतु इस पागलपन में उद्देश्यहीनता या असमबद्धता कहाँ थी इंद्रियातीत वस्तु को साक्षात रूप से जानने स्पर्श करने तथा उसका पूर्ण आस्वादन करने की भावनाएं क्या उसके विशिष्ट लक्षण नहीं थे जिस सुदृढ़ धारणा अथक प्रयत्न तथा ध्येय संबंधी सरलता एवं एकाग्रता ने कामार पुकुर में बालक रामकृष्ण के बालक भाव को अद्भुत शोभा प्रदान की थी उसी ने उस समय आपात दृष्टि में पागल प्रतीत होने वाले रामकृष्ण के पागलपन को भी एक अद्भुत पूर्व घटना के रूप में परिणत किया बारह वर्ष तक प्रबल मानसिक आंधी चलती रही अंत प्रकृति के उस भयानक संग्राम में अविश्वास संदेह इत्यादि की भयंकर तरंगों की चोट से श्री रामकृष्ण देव की जीवन नौका का अस्तित्व भी उस समय संदेह का विषय बन गया किंतु वह वीर हृदय आसन्न मृत्यु के समक्ष भी कंपित नहीं हुआ उसने अपने गंतव्य मार्ग को नहीं छोड़ा भगवत अनुराग तथा विश्वास के सहारे अचल अटल हो वह अपने मार्ग में अग्रसर होता रहा। संसार का काम कांचन में कोलाहल तथा लोग जिसे भला बुरा धर्म अधर्म पाप पुण्य कहा करते हैं वे सब कुछ बहुत दूर पड़े रह गए भाव के उत्ताल तरंगे ज्वार की तरह प्रबल वेग से बह चली उस प्रबल तपस्या तथा अनंत भाव राशि के गंभीर उच्छवास में श्री रामकृष्ण देव की अत्यंत बलिष्ठ देह एवं मन चूर्ण चूर्ण हो गए तथा उन दोनों ने एक नवीन आकार तथा एक नवीन श्री धारण की इस तरह महासत्य महाभाव एवं महाशक्ति के धारण तथा संचार के योग्य एक पूर्णावयव यंत्र तैयार हो गया